जम्पर एक वक्त का किस्सा है रोलवा के अजीम बर्रे आजम में दो सल्तनतों के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई एक की अगवाई कर रहे थे मेरिडोन के बादशाह जूलियन और दूसरे का क्लॉंग की मलिका मिनरवा जंग कई दिनों तक चली अपनी फौज को नाकाम होते देखकर मलिका मिनरवा ने मेरिडोन की सल्तनत को बददुआ दी بادشاہ جولین تم نے اس جنگ کو جیتنے کے لیے بہت ناپاک طریقے اختیار کی ہیں اس لیے میں تمہیں بدعا دیتی ہوں کہ جب تم گھر جاؤ گے تو تمہاری ریایا جانوروں میں تپدیر ہو جائے گی میں تمہیں بدعا دیتی ہوں یہ کہہ کر ملی کا منروہ غائب ہو گئی بادشاہ جولین نے اس کی بدعا پر توجہ نہیں دی اور اپنی سلطنت میں واپس آیا جہاں اس کی بیٹی نے اس کا استقبال کیا अगले दिन, हालांकि वो जब दरबार में था, अचानक एक-एक करके उसके सारे वजीर जानवरों में तब्दील होने लगे। ओह नहीं, उसकी बद्दुआ सच मुझ कारगर हुई। अब्बा जान, ये सिर्फ वजीर ही नहीं है, पर सल्तनत में हर कोई जानवरों में तब्दील हो गया है। परियों को बुलाओ। परियों को बुलाया गया, पर वो बद्दुआ को और जल्दी ही पीर आए, पर वो भी बद्दुआ को पलटने में ना रहे। बाशा सलामत, ये बद्दुआ पलटी नहीं जा सकती। जिसने ये बद्दुआ दी है, वो ही इस बद्दुआ को पलटने के काबिल होगी। मुझे माफ करना। बाशा और शहजादी बहुत मायूस हो गए। तभी शहजादी आर्या को एक तजबिज सूझी। बजान, आपको याद है हिकाचि� ओ यकीनन मुझे याद है व एक कुत्ते में बदल गया है मेरी दिली तमन्ना है काश मुसीबत के इस दौर में मैंने उसकी मदद इस्तेमाल की होती आप अभी भी कर सकते हैं तुम्हारा क्या मतलब है बदधुआ ने हमारी रियाया को जानवरों में तबदील कर दिया है पर वह उसकी इंसानी ذहनियत और बोलने की कुवत पर असर नहीं कर पाई वह अभी भी बोल सकते हैं कम से कम उनमें उन से कुछ त बोल ہیں हैं बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ بہت خوب، مجھے اس کا علم کیسے نہیں ہوا، فوراً को کو بلاؤ شہزادی ने نے को کو طلب کیا اور وہ فوراً حاضر ہوا استقبال ہے कैसे کیسے ہو تم؟ میں ایک کتے میں بدل گیا ہوں، آپ کے خیال سے میرا کیا حال ہو سکتا ہے؟ میری بدکسمتی، شاید ہمیں دعا سلام کو بھول جانا چاہیے اور سیدھے مدے پر آنا چاہیے یہ بہت امدہ رہے گا مجھے بتاؤ क्या है जो हमें इस बद्दुआ से निजात दिला सके? जैसा कि पीर ने कहा, ये बद्दुआ सिर्फ उसी के जरिए तोड़ी जा सकती है जिसने ये दी हो। लगता है इसकी सिर्फ एक ही तरकीब है। मैं सुन रहा हूं। हमें मल्लिका मिनर्वा से मेल करना होगा। खैर, मैं तैयार हूँ। पर तुम उसे जानते हो। वो कभी भी अमन وہ کیا है ہیں اپا جان؟ میری شہزادی وہ تلسمی شمشیر چاہتی ہے تلسمی شمشیر؟ یہ ہماری باپ داداؤں کی شمشیر ہے جو کئی پشتوں سے ہمارے خاندان میں دی جاتی رہی ہے اس کی قوت ہماری فوج کو بھوک سے، بارش سے، گرمی سے یہاں تک کی توفانوں سے بے اثر رکھتی ہے یہ ہمیں مخالص فوج پر بڑھت دلاتی ہے تمہارے دادا نے مجھے یہ دی تھی और मैंने ये उम्मीद रखी थी कि एक दिन इसे मैं तुम्हारे शौहर को दे दूँगा। हाँ, जो अब लगता है कि मुमकिन न होगा। परियों को क्लॉंग में भेजो कि हमारे सालाना जंपर जलसे में मल्लिका मिनर्वा को दावत दे। उसे ये बताए कि इस पूरे जलसे के बाद मैं तिलस्मी शमशीर उसे तोहफे में दे दूँगा <laughs> आखर वो दिन आ ही गया। <laughs> मैं ये दावत कबूल करती हूँ। बाहुशाह जूलियन को ये तलाक कर दो कि मैं इस जलसे में शरीक होने के लिए आऊंगी और में शमशीर ले जाऊंगी। जल्दी ही सालाना जंप पर जलसे का दिन आ पहुँचा। हर कोई जोश में था। बादशाह और शहजादी ने जलसे की इब्तिदा का ऐलान किया। मल्लि� अब शरीक होने वालों में मेंडहक, खरगोश और टिड्डों को सबसे उम्दा जंपर माना गया था आज तक मेरेडोन की रियाया में। हम शुरू करने ही वाले हैं बादशाह सलामत। बहुत खूब। आप सबको खुशामदीद। सालाना जंपर जलसे में आप सबका इस्तेमाल है। चलो खेल शुरू किया जाए। ये।, ये। सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करता हूं, खेजादी आर्या, क्लॉंग की मलिका मिनर्वा और मेरेडोन के सभी बाशिंदों को खुशामदीत। मैं मेंडक हूँ उत्तर की वादी से और जंपर जलसे का हिस्सा बनना एक बहुत इज्जत की बात है। बादशाह मेंडक के अखलाक से बहुत मुतासिर हुआ। वो सचमुच बहुत अखलाक पसंद है। सोचता हूँ इंसान की शक्ल में वो कैसा लगेगा शायद सब अब फिर से शुरू हो गए। बैंडहक स्टेज पर आया और उसने अपनी जगह ली। हीर ने दिल थाम कर इंतजार किया। उसने एक गहरी सांस ली। अब जैसे ही वो कूद कर उछलने वाला था, एक मक्खी उड़ती हुई उसके पास आ गई। उसका ध्यान भटक गया और वो मक्खी के पीछे लग गया। ओह, मुझे अपने छोटे बच्चे को भी शिर <laughs> खैर ये बहुत मायूसी का बयास था पर आप फिक्र ना करें आगे हम पेश कर रहे हैं खरगोश खुशहाल मदीद बादशाह सलामत मैं सलीना तरिया के मगरी की पहालों से आया हुआ खरगोश हूँ खरगोश भी बहुत बाएं इज्जत और अखलाक पसंद था जिसने बादशाह को खुश किया नहीं मुझे दर्ज नहीं है करगोश ने जोर लगाया और क बादशाह बहुत मुतासिर हुआ। कमाल किया खरगोश, बहुत बढ़िया। मल्लिका मिनरवा भी खरगोश के कूदने से काफी खुश दिखाई दी। वो मुस्कुराई और ताली बजाई। और आखिरकार मैं आपके सामने पेश करता हूँ टिड्डा। ये, ये। खामोश था। उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, ना उसने बादशाह से दुआ सलाम किया। वो वो जो मुझे उससे आ रही है मैं जानता हूँ कि वो एक अच्छे खानदान से है और बहुत हिम्मत वाला बाशिंदा है ठीक है फिर मैं अब और कुछ नहीं करूँगा तो चलो इम्तिहान शुरू हो तिड्ढी ने अपनी पोजीशन ली और फौरन ही जैसे ही वो कूदने वाला था उसे अहसास हुआ कि पीछे से कुछ आ रहा है ज उसने فورن ही ये समझ लिया कि ये एक तीर था जो मल्लिका मिनर्वा की तरफ जा रहा था। वो फ़ौरन कूदा और एक जोरदार लाठ से तीर का रुख बदल दिया। तीर मल्लिका को लगने से चूक गया और वो एक दरख्त की छाल पर जा लगा। मल्लिका मिनरवा शक्ति में आ गई और बादशाह जूलियन भी। तभी एक बाज जो एक तीर تم نے اس ظالم ملکہ کو کیوں بچایا جس سے ہماری زندگیاں تباہ کر دی ہے؟ وہ شاہی مہمان ہے اور ہمارے بادشاہ کی حفاظت میں ہے جب وہ یہاں ہے تمہاری حرکتوں نے ہمارے بادشاہ کے عزت کو بٹا لگایا ہے یہ سن کر ملکہ منروہ بہت متاثر ہوئی شکریہ ٹڈے اور میں ملکہ منروہ سے گزارش کروں گا کہ مجھے بہت افسوس ہے مہربانی کر کے باز کو معاف کر دے اس کا گصہ اس کے ذہن پر ہاوی ہو उसके तीर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर वो मुझे छू भी लेते। तुम्हें इसका इल्म है, पर मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं टिड्डे से बहुत मुतासिर हुई हूँ। ये कहते हुए मल्ले का मिलरवा ने टिड्डे की तरफ इशारा किया और फौरन ही वो एक खूबसूरत सिपाही में बदल गया। ये रागनर है हमारा ता� शहजादी आरिया मुस्कुराई जब उसने रेगनर को देखा। वो हमेशा उसे पसंद करती थी बिना उसके इल्म के। रेगनर, शुक्रिया मुकाबले के बारे में फिक्र ना करते हुए और अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मेरा बचाव करने के लिए और अपने भाषा की जद बचाने के लिए, जो मांगना है मांग लो मुझसे। धन्यवाद क्लांग के मल्लिका उनके सभी बाशिंदे अपनी बददुआ से आजाद हो जाएं और अपने इंसानी शक्ल में वापस आ जाएं मल्लिका रेगनर की ख्वाहिश सुनकर बहुत हैरान हुई क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यही चाहती हो मैं तो तुम्हें दुनिया की पूरी दौलत दे सकती हूं میں آپ کو اخرین دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کسی بھی چیز کی پرواح نہیں ہے بلے کا مناروہ بہت متاثر ہوئی کیونکہ اس نے کبھی ایسا سپاہی نہیں دیکھا تھا جو اتنا طاقتور اور اپنی بادشاہ کے لیے اپنی لوگوں کے لیے اتنا بفادار تھا چلو یہ دشمنی ختم کریں سب سے پہلے میں یہ تجبیج رکھنا چاہوں گی کہ میں ریگنار کو اپنا بیٹا بنا کر گودلوں और अपने तख्त का वारिस बनाऊं। हर कोई सकते में था, यहां तक कि रैगनर भी। रैगनर, क्या तुम मुत्तहिक हो? मुझे कभी माँ की महबब का हैसास नहीं हुआ क्योंकि मेरी पैदाइश पर मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। अगर बादशाह सलामत मुझे इजाजत दें, हाँ, मैं मुत्तहिक हूँ। ऐलान करता हूँ कि रैगनर मलिका मिन बादशाह जूलियन ने अपना हाथ ऊपर उठाया और भीड़ खामोश हो गई और तुम्हारी दूसरी तजबीज क्या है मेरा ये तजबीज है कि मेरे बेटे और तुम्हारी बेटी का निकाह हो मंजूर है खैर मुझे पता नहीं मेरी बेटी अबबा मैं सहमत हूं राग्नर मुस्कुराया क्योंकि वो भी शहजादी से मोहब्बत करता क्या कोई और तजबीज है? पल्ले का मिनरवा मुस्कुराई। नहीं बस इतना ही। ये कहते हुए उसने अपने हाथ हवा में हिलाए और जल्दी ही तिलस्मी चिंगारियां सभी बाशिंदों को एक-एक करके छूने लगी और वो वापस अपनी इंसानी शक्ल में बदल गए। वाह क्या बात है? आह मैं लौट आई। एहे हे हे हे मेरे डॉन में खु रैगनर और शहजादी आरिया का जल्दी ही निकाह हो गया और उसी दिन दावत के दौरान हिकाचियों ने सालाना जंप पर मुकाबला जीतने वाले के नाम का ऐलान किया। एक सिपाही से एक टिड्डा बनना और फिर टिड्डे से क्लांग का वारिस बनना। रैगनर ने सबसे उम्दा जंप किया है और इसलिए उसको इस खदाब से नवाजा ज <laughs> और इस तरह दो सल्तनतों के बीच की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो गई और सब हमेशा राजी खुशी रहे